तो तर्क संग्रह का जो मंगलाचरण है निधाय रधि विश्वेशनम बुख बोधा क्रिय ते तर्क संग्रह इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे थे व्याख्यान का अर्थ होता है व्याख्य ग्रंथ के विषय में पांच कृत्यों को संपन्न करना पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्योजना और आक्षेप से समाधानम ये पांच अंश हैं उसमें से जो शुरू वाले चार अंश हैं ये हम लोग कल इस श्लोक के विषय में देख चुके हैं छेद देखते समय यह निश्चित हुआ था कि पूर्वार्ध में पांच पद उत्तरार्ध में चार पद और पूरे श्लोक में नौ पद है और के समय यह बताया गया था कि इसमें देखना होता है कौन क्रियापद है कौन कारक है और कारकों में फिर देखना होता है कि कौन सी विभक्ति है और कारक के वाचक पद होते हैं सुबंध और क्रियापद में देखना होता है पुरुष और वाच्य क्रियापद में तीन पुरुष हुआ करते हैं कर, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जब कहीं कर्तवाच्य में तम करता हो तो मध्यम पुरुष होगा और अस्मद शब्द करता हो अहम इत्यादि तो उत्तम पुरुष और जहाँ युष्म या अस्मद कर्ता नहीं है तो वहाँ फिर होता है प्रथम पुरुष ये कर्तवाच्य में और कर्ता के वाचक पद में प्रथम आयु भक्ति रहती है और कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म में प्रथमा और कर्मवाच्य में कर्म यदि अस्मदर्थ है मैं अहम अर्थ जिसको कहा जाता है तो उत्तम पुरुष होगा क्रियापद में और यदि ष्म पदार्थ कर्म होगा तो हो जाएगी कर्मवाच्य में क्रियापद में मध्यम पुरुष होगा क्रिया मध्यम पुरुष में आएगी और युष्म अस्मद से भिन्न कोई कर्म होगा तो आएगी क्रिया प्रथम पुरुष में क्रिया में प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा तो यहाँ कर्म वाच्य का प्रयोग है क्रियते में इसका कर्तवाच्य में प्रयोग होता है करोति और करोति प्रथम पुरुष करोशी द्वितीय मध्यम पुरुष और करोमी उत्तम पुरुष का एक वचन ऐसा होगा तो यहाँ और कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष हुआ है क्रियते तो इससे निश्चित होगा कि यहाँ पर अस्मद पदार्थ यानी अहमअर्थ या तवर्थ कर्म नहीं है अभी तु अहम अर्थ तथा तमर्थ से भिन्न कोई दूसरा कर्म है वो कौन कर्म है तर्क संग्रह ये ग्रंथ ये ईष्मदर्थ अस्मद अर्थ से भिन्न है ईस्मद अर्थ कहा जाता है तुम हिंदी में तुम अर्थ यानी तुम तुम शब्द का अर्थ होता है तुम और अहम शब्द का अर्थ होता है मैं तो मैं और तुम इन दो शब्दों से भिन्न कोई भी फिर कर्म हो तो कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष होता है तो क्रियते में प्रथम पुरुष है यदि मध्यम पुरुष होता तो क्रिया से बनता तुम क्रिये से ऐसा और उत्तम पुरुष होता तो क्रिय उत्तम पुरुष अहम ये कर्म होता है यदि तो अहम क्रिये ऐसा लेकिन यहां पर है प्रथम पुरुष इसलिए तर्क संग्रह कर्म है और कर्म वाच्य में कर्ता होता है तृतीयांत यहाँ तृतीयांत पूरे इसमें कोई विभक्त पद नहीं है श्लोक में नौ पदों में से पहला जो पद है निधाय ये अव्यय पद कहलाता है सुबंत पदों में भी दो होते हैं एक अव्यय और एक विभक्तियांत अव्यय से भी विभक्ति आती है लेकिन वह लोप हो जाता है एक सूत्र आएगा अव्याध आप सुपह ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में तो निधाय और विधाय ये दोनों शब्द अव्यय है और हृदय सप्तमी हैं विशेषम द्वितीय है गुरुवंदनम भी द्वितीय है और बालान ष्ठी हैं सुखबोधाए चतुर्थी हैं क्रियते तो क्रियापद हैं और तर्क संग्रह प्रथम है भक्तियां हुई है इनमें फिर ये जो है आपका तृतीयांत पद कोई ना होने से कर्मवाच्य में तो तृतीयांत पद ही का अर्थ कर्ता बनता है तो उसका अध्यय किया जाएगा और अध्यय करके वाक्य योजना की जाएगी तो अध्यय किया था किसका जिनके द्वारा तर्क संग्रह लिखा जा रहा है उनका यहाँ पर तृतीयांत पद के रूप में अध्ययर किया जाएगा मया अन्नम भट्टे न होगा और विग्रह भी बता दिया गया था सब पदों का तो अन्वय हुआ था वाक्य योजना का दूसरा नाम है अन्वय अन्वय किया था मया अन्नम भट्टेन हृदय ईश्वेश निधा गुरुवंदनम विधाय तर्क संग्रह क्रियते ये अन्वय हुआ था वाक्य योजना इसे कहा जाता है तो इसके बाद होता है इसका हिंदी में जो अर्थ होगा वो वाक्य अर्थ कहलाएगा तो हिंदी में अर्थ निकला कि मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा अपने हृदय में सब के नियामक परमेश्वर की स्थापना करके और गुरु की वंदना करके जो न्यायशास्त्र के अनभिज्ञ हैं उन्हें न्यायशास्त्रोक्त पदार्थों का अनायास बोध हो अल्प प्रयास से ही बोध हो इस उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जाती हैं ये इस श्लोक का अर्थ होगा जो वाक्य योजना हो होने के बाद क्रम से हिंदी में अर्थ निकलेगा वो इस श्लोक का अर्थ माना जाएगा तो बचा अब पंचम कृत्य आक्षेपस् समाधानम ये पंचम कृत्य है और आक्षेप होता है बताए गए पदार्थ पर यानी द्वितीय कृत्य पर और चतुर्थ कृत्य के अर्थ पर यदि कोई किसी को प्रश्न आता है मन में किसी के तो उसका उत्तर देना ये आक्षेप का समाधान कहा जाता है तो जो पदार्थ बताया गया पदों का अर्थ जो बताया गया और जो हो पदों का और जो अन्वयार्थ बताया गया इस पर यदि कोई प्रश्न है तो उसे आक्षेप कहा जाता है और उसका उत्तर देने का नाम होता है आक्षेप का समाधान करना प्रश्न का उत्तर देना आक्षेपस्य से समाधानम तो जो पदार्थ बताए गए और वाक्यार्थ बताया गया इन पर किसी के मन में कोई प्रश्न है यदि तो पूछ सकते हैं उसका समाधान यह पंचम कृत्य होगा पंचम कृत्य दोनों को मिल करके करना पड़ता है प्रश्न जो सुन रहे हैं उनको करना पड़ता है समाधान फिर व्याख्यान करने वाले को करना पड़ता है हाँ बोलो विग्रह का अर्थ है वृत्थवबोधक वाक्य विग्रह वृत्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है वृत्थवबोधक वाक्य विग्रह वृत्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाएगा तो पदार्थ पर कोई प्रश्न नहीं है आपके मन में तो मैं पूछता हूं आपसे तो आप उत्तर दे दे फिर या तो आपके मन में है तो आप पूछ लो तो पहले पदार्थ पर आक्षेप हो सकता है कि नहीं पहला पद कौन है निधाय उसका अर्थ है स्थापना करके हृदय में हृदय विश्वेशम निधाय इसका अर्थ है हृदय में परमेश्वर की स्थापना करके तो स्थापना कैसे की गई परमेश्वर की हृदय में उस स्थापना का प्रकार क्या है क्या वो सब यज्ञ आदि हृदय में हो गए प्राण प्रतिष्ठा जैसे करते हैं मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं ऐसे कोई भगवान की मूर्ति बनाई और हृदय में स्थापित कर दी वैदिक विधि विधान से ऐसा हुआ तो निधाय का क्या प्रकार है स्थापना का प्रकार क्या है हृदय में परमेश्वर के हाँ तो यह है चिंतन से अपने जो इष्ट देव है वो इष्ट देव की इष्ट देव का हृदय में चिंतन करने से और चिंतन हृदय तो एक है स्थूल शरीर का अंग और वो होता है हृदयस्थ मन से चिंतन इसलिए हृदय से लेना हृदयस्थ बुद्धि और हृदयस्थ बुद्धि से मन से भगवान का चिंतन ध्यान करने से भगवान की मूर्ति हृदय में आती है आप जिसका चिंतन करोगे वो पदार्थ आपके हृदय में आ जाएगा और वो अच्छी तरह से चिंतन करेंगे तो अच्छी तरह से स्थापित होगा कभी उसका विस्मरण नहीं होगा दृढ़ संस्कार बनेगा तो इसलिए हृदय में ईश्वेश्वर सर्वनियंता परमेश्वर की स्थापना का अर्थ है अपने इष्ट देव परमेश्वर की अच्छी तरह से स्थापना का अर्थ हुआ कि उनका चिंतन कर दिया अच्छी तरह से और चिंतन करके मन में हमेशा वो विद्या मान रहेंगे संस्कार इतना दृढ़ हुआ तो जैसे कोई प्रियजन होते हैं उनके प्रति मन में राग होता है तो हमेशा वो याद आते रहता है ऐसे भगवान का चिंतन करते करते भगवान को इतना प्रेमास्पद बना दिया कि उनका विस्मरण ही ना हो कबीर तो माना जाता है वो हृदय में बैठ गया जिसको हम भूल नहीं सकते माना जाता हृदय में उसको स्थापित किया है तो भगवान को कभी न भूलना यही उनकी स्थापना करना है हृदय में तो अब ये जो वाक्यार्थ हुआ एक प्रकार से मंगलाचरण का श्लोक हो गया मूल में चला जाए तर्क संग्रह अच्छा हाँ इसकी पदकृत्य नाम की टीका भी तो है पदकृत्य को देख लो क्या है पदकृत्य में एक आध एक्स्ट्रा पुस्तक है क्या तो पदकृत्य अच्छा न्यायबोधिनी अच्छा न्यायबोधिनी है आप लोगों के पास न्यायबोधिनी तो अभी समझ में नहीं आएगी तो फिर मूल मूल ही पढ़ता है आ? हाँ और ये एक ही है क्या हाँ हाँ हाँ हाँ उसमें प्रतिकृति होगा चलो अभी तो यही कर लेता है मूल मूल कर लो तो ये जो है मूल में उद्देश्य ग्रंथ प्रारंभ होगा तर्क संग्रह का अर्थ बताया था न ना। तर्काण संग्रह यानी संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा य्रंथ है सग्रंथ संग्रह तो उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहा जाता है जिसमें तर्क शब्दित द्रव्य आदि सात पदार्थों का संक्षेप से उद्देश्य हो लक्षण हो परीक्षा हो उसे तर्क संग्रह कहता है तो इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह है मूल के वो अन्नम भट्ट जी ने लिखा है बाकी टीकाए तो दूसरे दूसरे की हैं। तो ये जो है उद्देश्य ग्रंथ प्रारंभ होता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्था तत्र भी लिखा है क्या शुरू या खाली ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्था ये सात पदार्थ है द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य विशेष सम द्रव्य गुण कर्म सामान्य सम्वा, विशेष समवाय और अभाव ये सात पदार्थ हैं सप्त पदार्थ कुल मिलकर के इसमें इस वाक्य में तीन पद हैं पदच्छेद करेंगे तो कितने पद निकलेंगे तीन कहाँ से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा ये एक पद है पूरा सप्त एक दूसरा पद है और पदार्था ये तीसरा पद है ये एक वाक्य है इसमें तीन पद हैं ते पद अच्छेद हुआ तो ये समास हुआ है ना दोन दो समास है इसमें हुआ दोन दो समास करके एक पद फिर इसका जब वो करेंगे पदार्थ कथन और विग्रह तो विग्रह में इसी में सात निकलेंगे अलग अलग पहला होगा द्रव्यम तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें इसका ये, ये पदच्छेद पहला हुआ फिर पदार्थोक्ति इसमें पदार्थोक्ति में आ, तीनों प्रथमांत हैं प्रथमा विभक्ति है तीनों में बहुवचन है प्रथमा का हर एक विभक्ति में तीन वचन हुआ करता है एक एक वचन द्विवचन और बहुवचन ये द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा यह है प्रथमा का बहुवचन सप्त यह भी प्रथमा का बहुवचन है और पदार्थ भी बहुवचन है इनमें वृत्त्यात्मक पद देखते हैं तो दो हैं वृत्त्यात्मक पद एक है अवृत्त्यात्मक पद बीच वाला सप्त सप्तपद का अर्थ है सात संख्या सप्त संख्या सप्त शब्द का अर्थ निकलेगा सात संख्या वाले और पदार्थ ये जो अंतिम पद है ये भी वृत्यात्मक है इसमें समास वृत्ति हुई है पदा अर्थ पदार्थ ये तत्पुरुष समास है ये विग्रह वाक्य हुआ वृत्त्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है ना तो पदार्था ये है पदा अर्था पदार्था ऐसा कहना ये हुआ पदार्था इस पद का विग्रह वाक्य कि सा, पदों के अर्थ को पदार्थ कहा जाता है पदों का अर्थ पदार्थ और पद यानी शब्द एक एक सुबंत शब्द या तिगंत शब्द को पदार्थ पद कहा जाता है और उनका अर्थ पदार्थ होगा ऐसे पदार्थ तर्कशास्त्र में कितने हैं तो कहते हैं सात सात पदार्थ हैं तर्क संग्रह में आ, क्या नाम तर्कशास्त्र में उन सात पदार्थों में उनका नाम मात्र से परिचय देने वाला ये पहला पद है कौन कौन है सात पदार्थ तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा ये भी एक वृत्यात्मक पद है ना? इसमें भी समास वृत्ति है द्वंद्द -दो समास हुआ है द्वंद्दो समास में जितने पदों का समास होता है वो हर एक पद का अर्थ प्रधान होता है इसलिए उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व कहा, कहा था ना का मतलब जितने पद होंगे समास में उन सब पदों का अर्थ प्रधान रहेगा मुख्य रहेगा वो होता है द्वंद्व समास तो यहां द्वंदो समास है उसका विग्रह होगा द्रव्यानि च चुनाश्च कर्माणी च सामान्यंच और विशेषाच समवायच अभावाश्ची द्रव्य गुणकर्म सामान्यभाव सामान्य विशेष समवायाभा विग्रह वाक्य कहलाता है दोन दो समास का द्रव्याणी चुनाश्च कर्माणी च ये चब्द प्रत्येक के साथ जुड़ेगा दोनों दो समास में समाजा होता है यानी गुण भी प्रत्येक की प्रधानता को दिखाने के लिए चो चो जुड़ जाता है तो पहला पद है पदार्थ है द्रव्य तो द्रव्य इस पद का एक अर्थ है उसे कहा जाएगा द्रव्य और वे द्रव्य कितने हैं नौ यहां सात पदार्थ बता रहे ना इन सात पदार्थों में भी फिर प्रत्येक के अलग अलग भेद हो जाएंगे अमांतर तो पहला है प, प, प, प, पहला पदार्थ है द्रव्य और इस द्रव्य के नौ भेद हो जाएंगे वो आगे आएंगे पृथ्वी जल पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मसी नवैव तत्र द्रव्याणी नवैव लेकिन पहला पदार्थ कहेंगे तो द्रव्य और उसके कितने भेद कहेंगे तो नौ इन नौ द्रव्य में से प्रत्येक को द्रव्य कहा जाएगा इसलिए सात पदार्थों में ये नौ के नौ प्रथम पदार्थ के रूप में लिए जाएंगे द्रव्य पदार्थ हुआ ये पृथ्वी आदि नौ ये द्रव्य है और गुण अलग अलग शास्त्र में अलग अलग गुण हुआ करता है जैसे वेदांत में और सांख्य शास्त्र पढ़ोगे तो वहाँ गुण का अर्थ है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुण शब्द का अर्थ व्याकरण शास्त्र पढ़ोगे तो लघु सिद्धांत कौमदी में गुण शब्द आएगा वहाँ गुण कहने से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं लेना वहाँ गुण का अर्थ निकलेगा वर्ण कौन से तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है कौन से तीन वर्ण तो अ ए, ओ अ ए इन तीनों का गुण ये नाम हो जाता है गुण संज्ञा होती है इसलिए व्याकरण शास्त्र में गुण कहने से अ ए, ओ अध गुण एक सूत्र है उससे इन तीन वर्णों की गुण संख्या होगी तीन अक्षरों की तो वहां व्याकरण शास्त्र में गुण पढ़ेंगे तो गुण का अर्थ अ ये वो समझना वेदांत में गुण शब्द आएगा या सांख्य शास्त्र में आएगा तो गुण शब्द का अर्थ गुण रजोगुण तमोगुण वो है और तर्कशास्त्र में गुण शब्द है उसका अर्थ क्या होगा उसका तर्कशास्त्र में गुण शब्द का अर्थ न तो अ ये, ये तीन वर्ण है न सत्योगुण रजोगुण तमोगुण ये है अभी तो तर्कशास्त्र में गुण है 24 कितने 24 आठ गुना है ज्यादा व्याकरण शास्त्र से व्याकरण में भी तीन ही हैं और सांख्य शास्त्र में वेदांत शास्त्र में भी तीन है यहाँ चौबीस आठ त्रिक चौबीस वे बताए जाएंगे गुण को बताते समय रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि से चतुर्विशति गुना एक वाक्य आएगा रूप से लेकर के संस्कार तक चौबीस गुण हैं। वो बताए जाएंगे तो दूसरा पदार्थ हुआ गुण और गुण कहने से गुण दोष यहां पर जो गुण शब्द होता है लोक व्यवहार में किसी में किसी का सहयोग करना आदर से बोलना अच्छी तरह से बैठना उठना ये जो होते है उसे गुण कहा जाता बड़ा गुणवान व्यक्ति है और एक होता है आपके उसमें दोष तो गुण दोष के साथ जो गुण शब्द आता है वो गुण अलग लेकिन यहाँ गुण कहेंगे तो गुण का अर्थ ये चौ रूपादि चौबीस ये गुण है उपाधि 24 गुणों को कहा जाता है सात पदार्थों में से एक द्वितीय पदार्थ दूसरा पदार्थ यह है गुणा और फिर कर्म तो गुण ये रूप रस गंधा स्पर्श इत्यादि है ना जो एक वाक्य आएगा आगे गुण को बताने के लिए वहाँ चौबीस नाम बताए जाएंगे गुणों के वे और ये रहते हैं हमेशा द्रव्य में ही द्रव्य के आश्रित रहता है द्रव्य निष्ठ धर्म है ये एक प्रकार से द्रव्य के गुण पृथ्वी में रूप भी रहता है रस भी रहता एक, -एक द्रव्य सभी गुण चौबीस के चौबीस एक ही द्रव्य में नहीं रहेंगे नौ द्रव्य ऐसे हैं द्रव्य उसी को कहा जाता है जो गुणवान है जिसमें इन चौबीस गुणों में से कोई ना कोई गुण रहेगा ही रहेगा उसे कहा जाता है गुण क्या द्रव्य और तो रूप कहा जाता है यानी नौ द्रव्य में से हर एक द्रव्य में कोई ना कोई चौबीस गुणों में से गुण रहेंगे ही सारे के सारे गुण सब में नहीं रहेंगे इनमें से भी कुछ गुण होते हैं साधारण गुण जो सब में रहते हैं उन्हें साधारण गुण कहा जाता है सामान्य गुण कहा जाता है सब द्रव्य में रहने वाले और कुछ होते हैं असाधारण गुण वे असाधारण गुण हैं वहाँ जाकर के बता दीजिए तो साधारण गुण असाधारण गुण तो चौबीस गुणों में से कुछ असाधारण गुण होंगे जो उनके अप निश्चित इन नौ द्रव्यों में से कुछ द्रव्य में ही रहेंगे सब में नहीं रहेंगे असाधारण गुण और साधारण गुण सब में रहने वाले होता है परिमाण सब में रहेगा संख्या सब में रहेगी ये साधारण गुणों में आते हैं परिमाण संख्या ऐसे कुछ साधारण गुण है कुछ असाधारण गुण है और ये जो नौ द्रव्य हैं इन नौ द्रव्यों में से किसी न किसी द्रव्य में ही रहेंगे द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र कहीं गुण नहीं रहेंगे समय समन्वय से इसी में रहेंगे द्रव्य में ही अब बाकी वो चौबीस गुण उनका लक्षण वो आएगा लक्षण प्रकरण में और चौबीस गुण होता है उनका नाम मात्र से परिचय चौबीसों का आएगा उस पंक्ति में उद्देश्य प्रकरण में ही अभी तो पदार्थ का उद्देश्य है एक गुण नाम का पदार्थ है ये नाम मात्र से परिचय दे रहा है फिर उन गुणों का क्या लक्षण होगा वो लक्षण किस किस में घट रहा है क्या हो रहा है यह सब चर्चा लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ में होगी तो द्रव्य गुण तीसरा है कर्म और कर्म के अवान्तर पांच भेद बताए जाते हैं पंचकर्माणी ऐसे है कर्म का जो उद्देश्य ग्रंथ आएगा उसमें बताया जाएगा पंचकर्माणी पांच कर्म हैं। गमन आगमन संकोचन अंकुचन प्रकोचन प्रसारण और ऊर्ध्वगमन ऐसे पाँच कर्म के भेद बताए जाएंगे जब कर्म का उद्देश्य ग्रंथ आएगा उस वाक्य में गुण का उद्देश्य ग्रंथ होने के बाद कर्म का उद्देश्य ग्रंथ आएगा और ये कर, जैसे गुण द्रव्य में ही रहते हैं ऐसे कर्म भी द्रव्य में ही रहेंगे द्रव्य निष्ठ ही होंगे समय समान से द्रव्य में ही रहेंगे द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र गुण नहीं रहते हैं जैसे कर्म भी बाकी में नहीं रहेंगे गुण में भी कर्म नहीं रहेगा कर्म अपने आप में भी नहीं रहेगा अपने आप में रहेगा तो आत्माश्रय दोष होता है और सामान्य विशेष समवाय अभाव इनमें भी कर्म नहीं होता कर्म होता कर्म यानी क्रिया वो होगी द्रव्य में ही इसलिए सबसे प्रधान है सात पदार्थों में भी द्रव्य वो गुण का भी आश्रय है क्रिया का भी आश्रय है गुण भी द्रव्य में ही बैठता है और क्रियाएं भी कर्म यानी क्रियाएं वे भी द्रव्य में ही होती है तो आगे हैं कर्म के बाद आता है सामान्य तो सामान्य दो प्रकार का होता है पर सामान्य अपर सामान्य सामान्य शब्द का अर्थ होता है जो ओ, एक हो अनेक में समय सम्बं से रहता हो उसे कहा जाता है सामान्य एक जाति है जाति यानी धर्म जाति का अर्थ धर्म होता है ऐसी जाति ऐसे धर्म विशेष को जाति कहते हैं जो नित्य हैं एक हैं और अनेक में समवाय संबंध से रहती है उस उसे उस धर्म को जाति कहा जाता है जैसे मनुष्यत्व जाती है मनुष्यत्व धर्म एक है और नित्य है मनुष्य व्यक्ति तो नित्य नहीं है व्यक्ति तो कितने संसार बना तब से आए और गए लेकिन मनुष्यत्व ये जो जाती है यानी धर्म है वो वही है जो सृष्टि के आदि मानवों में मनुष्यत्व धर्म रहता था वही मनुष्यत्व धर्म आज हम में भी हैं और हम व्यक्ति रूप से चले जाएंगे तब भी आने वाले जो मानव होंगे उनमें मनुष्यत्व धर्म वही रहेगा तो और स, जितने भी मनुष्य वर्तमान में हैं वो व्यक्ति तो अलग अलग हैं। लेकिन अनेक व्यक्ति में रहने वाला मनुष्यत्व धर्म वो एक है वो नित्य है धर्म मनुष्यत्व और अनेकों में रहता हुआ भी एक है एक है नित्य है और अनेक व्यक्तियों में समु संबंध से रहता है वो भारत के मनुष्यों में भी मनुष्यत्व है विदेशी मनुष्यों में भी मनुष्यत्व है वर्तमान में जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर वो व्यक्ति तो आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न लेकिन उनमें रहने वाला मनुष्यत्व धर्म एक है वो मनुष्यत्व जाति कहलाती है जो एक हो नित्य हो अनेक में समु संबंध से रहे ऐसे धर्म को जाति कहते हैं सामान्य कहते हैं ऐसा धर्म सामान्य कहलाता है और वो होता है पर सामान्य अपर सामान्य भेद से दो प्रकार का वो आगे आएगा जब सामान्य का निरूपण आएगा और ये रहता कहाँ पर है तीन पदार्थों में द्रव्य में भी रहता है सामान्य गुण में भी रहता है और कर्म में भी रहता है ये तीनों में रहने वाला एक सामान्य धर्म है उसे सत्ता कहा जाता है सत्ता द्रव्य गुण कर्म इन तीन में रहने वाला सामान्य उसका एक विशेष नाम है सत्ता सत्ता नाम का सामान्य इन तीनों में रहेगा और ये जो है आपका दूसरा अपर सामान्य वो रहेगा कम से कम में जैसे द्रव्य गुण कर्म में तो रहता है सत्ता नाम का धर्म वो सत्ता पर सामान्य हुआ अपर सामान्य कहलाएगा केवल द्रव्यत्व तो धर्म वो केवल नौ द्रव्य में रहेगा गुण में नहीं रहेगा और कर्म में भी नहीं रहेगा तो वह सत्ता की अपेक्षा कम देश में रहने वाला हुआ ना कम पदार्थ में रहने वाला वह न्यून वृत्ति सामान्य अपर सामान्य अधिक देश वृत्ति सामान्य पर सामान्य तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाला होने से सत्ता नाम का सामान्य पर सामान्य और द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व एक एक में रहता है इसलिए इसे इन्हें कहा जाएगा अपर सामान्य अपर सामान्य एक एक में ही रहता और पर सामान्य होगा तीनों में रहने वाला सप्ता सामान्य और द्रव्य में भी नौ द्रव्य में रहता है द्रव्यत्व लेकिन पृथ्वीत्व ये केवल पृथ्वी में रहेगा जलादि आठ द्रव्य में नहीं रहेगा तो पृथ्वीत्व तो के दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्यत्व तो सामान्य को पर कहा जाएगा वो नौ में रह रहा है और अपर हैं आपका ये कौन पृथ्वीत्व जलत्व वायुत्व तेजस्व ये एक एक द्रव्य में ही रहेगा और द्रव्यत्व नौ में रहेगा तो नौ में रहने वाला द्रव्यत्व की अपेक्षा एक एक में रहने वाले पृथ्वीवादी को कहा जाएगा अपर सामान्य और द्रव्यत्व को पृथ्वी पृथ्वीत्वादी की दृष्टि से कहा जाएगा पर सामान्य और सत्ता की दृष्टि से देखते हैं तो अपर सामान्य इसलिए एक बीच में एक सामान्य आ जाता है परापर सामान्य पर सामान्य भी अपर सामान्य भी ये परापर सामान्य हुआ वो सत्ता की दृष्टि से द्रव्यत्व अपर सामान्य और पृथ्वीत्व जलत्वादि की अपेक्षा पर सामान्य तो परापर सामान्य हुआ ना कौन द्रव्यत्व सत्ता की दृष्टि से देख रहे हैं तो उसमें अपरत्व है क्योंकि सत्ता तीन में रह रही है द्रव्य में भी गुण में भी कर्म में भी और द्रव्यत्व तो केवल द्रव्य में ही रह रहा है नौ द्रव्य में ही और सत्ता तो नौ द्रव्य में चौबीस गुणों में और पांच कर्म में तो उनतीस और नौ अड़तीस में रहने वाला हो गया सत्ता सामान्य और केवल नौ में रहने वाला हुआ द्रव्यत्व सामान्य और केवल पृथ्वी पृथ्वी में रहने वाला हुआ पृथ्वीत्व सामान्य तो अड़तीस में रहने वाले सत्ता सामान्य के दृष्टि से द्रव्यव सामान्य जो नौ में मात्र रहता है वो हो जाएगा अपर सामान्य और पृथ्वीत्व के दृष्टि से देखते हैं तो पर सामान्य क्योंकि पृथ्वीत्व तो केवल पृथ्वी में रहता और द्रव्यव नवद्रव्य में रहता है ऐसा ये विस्तार उसमें आएगा तो कर्म सामान्य तो सामान्य ये तीन में रहने वाला धर्म हुआ और विशेष एक विशेष नाम का पदार्थ है इसी विशेष नाम के पदार्थ को पदार्थ को वैशेषिकों ने स्वीकार किया इसलिए उनका नाम वैशेषिक हुआ विशेष नाम के पदार्थ को अपने दर्शन में स्थान देने वाले वैशेषिक कहलाते हैं विशेष नाम का एक पदार्थ है और वो कितने हैं तो विशेष नाम के पदार्थ के बहुत भेद हैं असंख्य हैं इसलिए कहा विशेषा स्तवनंताए ऐसा मूल में आएगा नित्य द्रव्य वृतयो विशेषा स्तवनता एव ये विशेष का जब उद्देश्य ग्रंथ आएगा न विशेष नाम के पदार्थ का तो उसका परिचय कराते समय नाम मात्र से बताया जाएगा कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा स्तवनंता एव नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष नाम के पदार्थ तो असंख्य हैं, एक दो नहीं है अनंत शब्द का वहाँ असंख्य हैं, असंख्य हैं, है। तो नित्य असंख्य हुए ये और नित्य द्रव्य में मात्र रहते हैं ये विशेष नाम के पदार्थ भी स्वतंत्र नहीं है वो रहेंगे कहाँ द्रव्य में लेकिन कौन से द्रव्य में नित्य द्रव्य में नित्य द्रव्य हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन इनको निरवय द्रव्य माना जाता है वो नित्य है और पृथ्वी जल तेज वायु इनके इन चार द्रव्यों के नित्य अनित्य दो प्रकार हैं पृथ्वी नित्य भी है, अनित्य भी है। जल नित्य भी है अनित्य भी है ऐसे तेज और वायु भी नित्य अनित्य वह प्रकार के हैं कार्य रूप जो पृथ्वी जल तेज वायु वे अनित्य हैं और कारण रूप जल पृथ्वी जल तेज वायु नित्य है कारण रूप पृथ्वी कहा पृथ्वी का नाम है परमाणु तो पृथ्वी के ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है जिस पृथ्वी पर हम बैठते उठते चलते फिरते हैं कृषि आदि करते हैं वो है कार्यरूपा पृथ्वी और इसका इसके कारण है परमाणु परमाणु से बनी है परमाणु वैशेषिक दर्शन में उन्हें कहा जाता है जो अंतिम अवयव है जिसका कोई दूसरा अवयव नहीं है टुकड़ा नहीं किया जा सकता अंतिम टुकड़ा जो है उसे कहा जाता है परमाणु वे नित्य हैं और वे परमाणु कितने हैं पृथ्वी के तो असंख्य हैं और असंख्य परमाणु में से प्रत्येक परमाणु को कहा जाएगा नित्य पृथ्वी रूप द्रव्य उनमें से प्रत्येक एक एक परमाणु में एक एक विशेष रहेगा तो पृथ्वी के परमाणु ही असंख्य हैं तो फिर जल के परमाणु भी और तेज वायु के परमाणु भी कितने हैं सारे बहुत अस गिनती नहीं है इतने हैं असंख्य कहा जाता है जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती अपरिमित है। और ये पास तो यही हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन ये भी नित्य हैं तो इन पांचों में और पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में यह विशेष नाम का पदार्थ रहेगा तो उसे कहा जाएगा विशेष नाम का पदार्थ एक वो हुआ दूसरा है समवाय एक संबंध है नित्य संबंध को कहा जाता है समवाय समवाय नित्य संबंध नित्य संबंध समवाय ऐसा समवाय के उद्देश्य ग्रंथ में आएगा और बाद में है अभाव नाम का पदार्थ समवाय छठवा ये समवाय सम्बन्ध सब में नहीं होता अवयव अवयवी का संबंध गुण गुणी का संबंध क्रिया क्रियावान का संबंध जाति जातिमान का संबंध समवाय कहलाता है सब संबंध का नाम समवाय नहीं है अवयव अवयवी का जो संबंध है जाति जातिमान का जो संबंध है क्रिया क्रियावान का जो संबंध है गुण गुणवान का जो संबंध है इन्हें कहा जाता है इन संबंध, इस संबंध को समवाय सम्बन्ध वो नित्य है समु संबंध नित्य मानते हैं लोग ये छठवा हुआ और सातवा है अभाव नाम का पदार्थ अभाव के भी चार भेद हो आगे बताए जाएंगे प्राग अभाव अभाव अत्यंता अत्यंताभाव और अनुन्याभाव ऐसे चार प्रकार के अभाव हैं तो कुल मिलकर के ये सात पदार्थ हैं इनका नाम मात्र से परिचय कराने वाला वाक्य हुआ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्थ अब इनमें से एक एक पदार्थ का भी नाम मात्र से परिचय कराने वाला ये तो सातों पदार्थों का नाम मात्र से परिचय कराने वाला वाक्य हुआ अब एक एक पदार्थ का परिचय देते समय उनकी विशेषताएं भी बताई जाएगी ये ये विशेषता हैं और उनके भेद भी बताए जाएंगे वो आएगा द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य ग्रंथ त्र पृथ्वी जल तेज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दि, दिग आत्मनासी नव वा द्रव्याणी ऐसा वाक्य वो द्रव्य का उद्देश्य ग्रंथ ये सब चर्चाएँ हम लोग 23 तारीख से करेंगे